जब मैं वापस लखनऊ लौटकर आया था तब मैं वहां पर अपने पुराने घर में जोधन के साथ रहने लगा मुख्तार ने आगे की कहानी बताते हुए कहा जोधन और मैं अजय की बेटी को अपने साथ लेकर उसी पुराने घर में रहने लगे जोधन अजय की बेटी का बहुत ख्याल रखता था एक पल के लिए भी उसे अपनी नजरों से दूर नहीं होने देता था यहां तक कि कई बार तो वो जब कहीं बाहर काम से जाता था तब भी अपने साथ उसे लेकर जाता था उसने फिर आगे बताते हुए कहा उस वक्त जोधन सिंह का काफी अच्छा बिजनेस चल रहा था इसलिए उसे काम के सिलसिले में कई बार फिर एक दिन जब जोधन कहीं बाहर गया हुआ था तब मुझे मौका मिल गया और मैं निर्मला सेंगर से बदला लेने के लिए निकल पड़ा जिस वक्त मुख्तार ने निर्मला का नाम लिया उसके चेहरे के भाव अचानक बदल उठे वो औरत वह एकमात्र ऐसी औरत थी जिसने किसी बच्चे के साथ गलत बिहेव नहीं किया था लेकिन फिर भी मैंने उसका मर्डर कर दिया था मुझे जोधन ने बताया था जब उसे अजय की बेटी मिली थी तब वो बिल्कुल सही सलामत थी उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ था निर्मला ने उसे बहुत अच्छे से रखा था लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि मैं निर्मला को छोड़ देता उसकी वजह से मेरे दोस्त की जिंदगी खराब हुई थी उसकी बेटी पैदा होते ही अनाथ हो गई थी तो भला मैं उसे कैसे जाने देता उसे मारते वक्त मेरे हाथ तो जरूर कांप रहे थे लेकिन फिर भी मैंने उसका सिर शरीर से अलग कर दिया था ये कहने के बाद अचानक से मुख्तार के चेहरे का एक्सप्रेशन बदल उठा। ना जाने क्यों उसने तुरंत ही बात बदलते हुए कहा अच्छा मैं आप लोगों को कुछ बताना भूल गया क्यूँकि मेरा कोई परमानेंट ठिकाना था नहीं मेरा ज्यादातर टाइम सफर में ही निकल जाता था इसलिए मुझे एक सूटबल गाड़ी की जरूरत थी जिसमें मैं अपने काम का सारा सामान रखकर एक जगह से दूसरी जगह जा सकू मुख्तार की बात सुनकर यहाँ मौजूद लोग एक दूसरे की तरफ कन्फ्यूज होकर देखने लगे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुख्तार ने अचानक से निर्मला का नाम आने के बाद टॉपिक क्यों बदल दिया वो गाड़ी की बात क्यों करने लगा आप लोग समझे कि नहीं मैंने मिनी ट्रक क्यों खरीदा मुख्तार ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा काफी दिन तक मैं पोस्टमार्टम हाउस वाली गाड़ी चलाता था उसमे ही मैं डेड बॉडी को लेकर इधर उधर घूमता था उसी गाड़ी को पुलिस भी कभी कभी नहीं रोकती थी और न ही कभी कोई चेकिंग होती थी इसीलिए मैंने भी व्हाइट कलर का मिनी ट्रक खरीदकर इसे पोस्टमार्टम हाउस वाली गाड़ी के रूप में करवा दिया था ताकि कोई मुझे भी कहीं जाने आने से ना रोके और मैं आराम से अपने साथ कटे हुए सिर लेकर एक जगह से दूसरी जगह आता जाता रहू उसकी ये बात सुनकर सब दंग रह गयी किसी को यकीन नहीं हो रहा था की कोई शख्स इस कदर सिरफरा हो सकता है की वो अपने साथ डेड बॉडी लेकर एक जगह ऐसी दूसरी जगह घूमता रहता है इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि मुख्तार तब ज्यादा सनकी था जब वो ऐसा किया करता था या फिर अब ज्यादा सनकी है जब वो अपने द्वारा किए गए सनकपन के बारे में खुश होकर बता रहा था थोड़ी देर तक जोर जोर से हंसने के बाद उसने आगे कहा मेरी गाड़ी में मेरी जरूरत का सारा सामान रखा होता था निर्मला को मारने के बाद एक सूटकेस में उसकी लाश रख मैं अपने घर ले आया के बाद मैंने उसकी बॉडी में उस वक्त का सबसे एडवांस केमिकल लगाया ताकि उसकी लाश कई दिनों तक ताजी बनी रहे फिर उसने आगे सब कुछ डिटेल में बताया कि उसने निर्मला की लाश को कैसे हैंडल किया था निर्मला सेंगर के बारे में जहाँ तक मुझे याद है वो उस वक्त काफी जवान थी जितना खूबसूरत उसका शरीर था उतनी ही खूबसूरती से मैंने उसके पूरे बदन पर केमिकल भी लगाया था हाँ क्या खुशबू आ रही थी उसके बदन से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को निर्मला की लाश पर केमिकल लगाने के बाद भी मैंने काफी दिनों तक उसकी बॉडी को फेंका नहीं था बल्कि उसे अपनी आंखों के सामने रखकर निहारता रहता था पहली बार मुझे अपने काम पर फक्र महसूस हो रहा था साई को हर्ष ने मुख्तार की तरफ घृणा भरी नजरों से देखते हुए कहा लेकिन तभी उसके बगल में बैठी अनुष्का ने अपने होठों पर उंगली टिकाते हुए उसे शांत रहने का इशारा किया क्योंकि इस वक्त अगर मुख्तार ने कुछ सुन लिया तो फिर हो सकता है कि उसके मेंटल कंडीशन पर इसका असर पड़ जाए हालांकि हर्ष के शब्द मुख्तार के कानों तक नहीं पहुँच सके थे इसके बाद आगे की कहानी बताते हुए मुख्तार के चेहरे पर अचानक से खौफ का भाव दिखाई देने लगा निर्मला को मारने के बाद सब कुछ अचानक से बदल गया मैं निर्मला की लाश को अपनी गाड़ी में लेकर निकल गया और इसे ले जाकर फिर से देहरादून के पास किसी जंगल में फेंक दिया मैं वहाँ लाश फेंककर वापस लौट ही रहा था कि तब तक रेडियो पर न्यूज आ चुकी थी कि देहरादून में किसी औरत की डेड बॉडी मिली है मैं ये न्यूज सुनकर बिल्कुल शॉक्ड रह गया मुझे तो समझ नहीं आ रहा था की आखिर पुलिस को इतनी जल्दी कैसे ये सब पता चल गया इसके बाद मुख्तार ने काफी नर्वस होते हुए कहा सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि कुछ देर बाद ही निर्मला का नाम भी रेडियो पर सुनाई देने लगा ये न्यूज सुनकर मेरा दिमाग घूम गया मुझे समझ ही नहीं आया कि आखिर कैसे पुलिस को निर्मला की आइडेंटिटी पता चल गई जबकि मैंने तो उसका सिर काटकर अपने पास रखा हुआ था और उसका हाथ भी तो काट रखा था उसके बाद भी पुलिस ने ना जाने कैसे निर्मला की आइडेंटिटी ढूंढ निकाली थी मैं बहुत डर गया था मुझे खुद के पकड़े जाने की शंका होने लगी थी फिर इसीलिए मैंने तुरंत एरिया छोड़ने का प्लान बनाया मैं अपनी गाड़ी लेकर साउथ की तरफ निकल गया ताकि वहां पर मुझे कोई पहचान ही ना पाए फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा लेकिन साउथ की तरफ निकलने से पहले मुझे अपनी गाड़ी में से सभी कर बाहर करना था क्यूँकी उस वक्त में पुलिस के पकड़े जाने की शंका में बहुत ज्यादा डर गया था मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची थी की मैं अपने साथ कटे हुए सिर लेकर घूमता रहू इसीलिए मैंने सभी चीजें उसी पुराने घर के भीतर छुपा दिया मुख्तार खान के हंसी ने एक बार फिर से सभी को हैरत में डाल दिया था मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था अलमारी में रख दिया था की जोधन सिंह को वो सामान कभी नहीं मिलेगा या शायद मेरे दिमाग में कहीं न कहीं ये चल रहा था कि जोधन को ये बात पता लग जाए की मैंने बदला लेने के लिए निर्मला सेंगर को मार दिया है शायद इस वजह से मैंने सभी कटे हुए सिर उसके घर में छुपा दिए थे धीरे धीरे मुख्तार खान का बिहेवियर और ज्यादा अजीब होता चला जा रहा था ऐसा लग रहा था जैसे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है मुख्तार तुम्हारा मतलब तुमने सारा सामान अपने पुराने घर में छुपा रखा था अनुष्का ने कंफ्यूज होते हुए सीधे ही उसे सवाल कर दिया लेकिन हमें तो तुम्हारे घर से कुछ भी नहीं मिला था जबकि हमने पूरी तलाशी ली थी